कोटि रुद्र कोटिद्रहिता यो धत्ते निज्मा भुवनाकारंकारो युणाकटाक्ष विभव स्वर्गापर्गाधोधसुखा दयाय सदा पश्यम योगिना तस्मय शैल सुतांजता पपुषे समस्तेज से जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष के कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर और द्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है निरंतर मेरा नमस्कार है कृपाल विक्षण स्मित मनोज्ञ वक्तांबुज शशाकोजलम शमित घोरतापत्र करोति किम स्फुन परम सौख्य सत्य्वो धराधर सुता भुजोद्वैलितम महो मंगलम जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है जिसका मुखार बिंद बंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखलाई देती है जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है जिसका स्वरूप सच्चिनमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिजानंदिनी पार्वती के भुजपात से आवेशित है वह शिव नामक कोई अनिर्वचनी तेजहपुंज सबका मंजल करे ऋषि बोले सूर्यजी आपने संपूर्ण लोगों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म बताया है वह बहुत ही उत्तम है ताथ आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्मा का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं अतः धन्य हैं प्रभो आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरम्य यस रूपी अमृत का अपने कर्णपूटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए या शिष्य भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग है अथवा अन्य अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए सूर्य जी ने कहा महर्षियों संपूर्ण तीर्थलिंगमय है सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है वह सब भगवान शिव का ही रूप है कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है साधु शिरोमणियों भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया तहाँ तहा तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप लिंग की कल्पना की उस लिंग की पूजा करके शिवभक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ब्राह्मणों भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ शौनक इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य इसलिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है सौराष्ट्र में सोमनाथ श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन उज्जैनी में महाकाल ओंकार तीर्थ में परमेश्वर हिमालय के शिखर पर केदारेश्वर डाकिनी में भीमशंकर वाराणसी में विश्वनाथ गोदावरी के तट पर त्र्यंबक चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश सेतुबंध में रामेश्वर तथा तो शिवालय में घष्मेश्वर का स्मरण करें जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन बारह नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है सौराष्ट्रे सो सोमनाथम चीर्षे मल्लिक्जुनम उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम केदारमत्पृष्टेराकिकमशंकरणस्यां विश्व त्र्यंबक गौतमी तटे वैद्यनाथं चा भूमौ नागेश दारुकाव सेतु बंधे चरा मे सं शिवाले द्वादशिता नाम प्रातरुत्था पठेत सर्व पापैमुर्मुक्त सर्व मुनीश्वरो जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन बारह नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है इन बारह ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं ग्राह्य में शांत नैवेद्यम भोजनीयम प्रयत्नत तत्कर्व पापाणी भस्म साध्यांत वही क्षणात यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं मुनीश्वरों ध्यान देकर सुनो सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंत है वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वह भृगुकक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूध के नाम से प्रसिद्ध है वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्जमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का वह निवारण करने वाला बताया गया है भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है वह भी सह्य पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घूषमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है ब्राह्मणों इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता होते हैं मुनिवरों ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन शुरू